शिवपुराण वायवी अंगुली से जब की गणना करना एक गुना बताया गया है रेखा से गणना करना आठ गुना उत्तम समझना चाहिए पुत्र जीव जिया पोता के बीजों की माला से गणना करने पर जब का दस गुना अधिक फल होता है शंख के मनकों से सौ गुना मुगों से हजार गुना स्फिक मणि की माला से दस हजार गुना मोतियों की माला से लाख गुना पदमा से दस लाख गुना और सुवर्ण के बने हुए मनकों से गणना करने पर कोटि गुना अधिक फल बताया गया है कुछ की गांठ से तथा रुद्राक्ष से गणना करने पर अनंत गुणे फल की प्राप्ति होती है तीस रुद्राक्ष के दानों से बनाई गई माला जब कर्म में धन देने वाली होती है सत्ताईस दानों की माला पुष्टिदायिनी और पच्चीस दानों की माला मुक्तिदायिनी होती है पंद्रह रुपद्राक्षों की बनी हुई माला अभिचार कर्म में फलदायक होती है जब कर्म में अंगूठे को मोक्षदायक समझना चाहिए और चजनी को शत्रुनाशक मध्यमा धन देती है और अनामिका शांति प्रदान करती है एक सौ आठ दानों की माला उत्तमोत्तम मानी गई है सौ दानों की माला उत्तम और पचास दानों की माला मध्यम होती है चौवन दानों की माला मनोहारिणी एवं श्रेष्ठ कही गई है इस तरह की माला से जब करे वह जब किसी को दिखाए नहीं कनिष्ठ अंगुली अंगुली जब के फल को क्षरित नष्ट करने वाली मानी गई है इसलिए जब कर्म में शुभ है दूसरी अंगुलियों के साथ अंगुष्ठ द्वारा जप करना चाहिए क्योंकि अंगुष्ठ के बिना किया हुआ जप निष्फल होता है घर में किए हुए जप को समान या एक गुना समझना चाहिए गौशाला में उसका फल सौ गुना हो जाता है पवित्र वन या उद्यान में किए हुए जब का फल सहस्र गुना बताया जाता है पवित्र पर्वत पर दस हजार गुना नदी के तट पर लाख गुना देवालय में कोटि गुना और मेरे निकट किए हुए जब को अनंत गुना कहा गया है सूर्य अग्नि गुरु चंद्रमा दीपक जल ब्राह्मण और गौों के समीप किया हुआ जप श्रेष्ठ होता है पूर्वाभिमुख किया हुआ जप वशीकरण में और दक्षिणाभिमुख जब अभिचार कर्म में सफलता प्रदान करने वाला है पश्चिमाभिमुख जब को धनदायक जानना चाहिए और उत्तराभिमुख जब शांतिदायक होता है सूर्य अग्नि ब्राह्मण देवता तथा अन्य श्रेष्ठ पुरुषों के समीप उनकी ओर पीठ करके जप नहीं करना चाहिए सिर पर पगड़ी रखकर कुर्ता पहनकर नंगा होकर बाल खोल कर, गले में कपड़ा लपेट अशुद्ध हाथ लेकर संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रहकर तथा विलाप पूर्वक कभी जप नहीं करना चाहिए जप करते समय क्रोध मध छींकना थूकना जबाई लेना तथा तो कुत्तों और निज पुरुषों की ओर देखना वर्जित है यदि कभी वैसा संभव हो जाए तो आत्मन करे अथवा तुम्हारे साथ मेरा पार्वती से शिव का स्मरण करे या ग्रह नक्षत्रों का दर्शन करे अथवा प्राणायाम कर ले बिना आसन के बैठकर सोकर चलते चलते अथवा खड़ा होकर जप न करें, गली में या सड़क पर अपवित्र स्थान में तथा अंधेरे में भी जप न करें, दोनों पांव फैलाकर कुकुट आसन से बैठकर सवारी या खाट पर चढ़कर अथवा चिंता से व्याकुल होकर जप न करें। यदि शक्ति हो तो इन सब नियमों का पालन करते हुए जप करे और अशक्त पुरुष यथाशक्ति जप करे इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ संक्षेप में मेरी यह बात सुनो सदाचारी मनुष्य शुद्ध भाव से जप और ध्यान करके कल्याण का भागी होता है आचार परम धर्म है आचार उत्तम धन है आचार श्रेष्ठ विद्या है और आचार ही परम गति है आचारहीन पुरुष संसार में निंदित होता है और परलोक में भी सुख नहीं पाता इसलिए सबको आचारवान होना चाहिए आचार परमो धर्म आचार परम हम आचार परमा विद्या आचार परमा गति आचारहीन पुरुषो लोके निंद पर चुखी न स तस्मा आचारवान् भवि वेदज्ञ विद्वानों ने वेद शास्त्र के कथनासार जिस वर्ण के लिए जो कर्म विहित बताया है उस वर्ण के पुरुष को उसी कर्म कर्म का सम्यक आचरण करना चाहिए वही उसका सदाचार है दूसरा नहीं